ओम नमो भगवते विचि प्रवीते प्रलय काला नल प्रभाज बलत प्रताप दि देहाय अंजनी गर्भ समूताय विक्रम वीर दैत्यान राक्षस गृह बंधनाये भूत ग्तृह भिशाच ग्रह शाक निग्रह डाक निग्रह काक निग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग् चोर ग्रह बंधनाये अह्य अच्छा गेशय मम हृदय प्रवेश प्रवेशय स्फुट स्फुट प्रस्फुट प्रस्फुट सत्यम कत्य कथ्य व्याग्र मुखम बंद ऐबन्त सर्प मुखम बंद ऐबन्ते राज बंद ऐबन्त सभा मुखम बंद ऐबन्त शत्रु मुखम बंद ऐबंत सर्व मुखम बंद ऐबन्ते लंका प्रासदत सर्वजनमे वी श्री सवानाकर्षाकर्षय श्रीरामचन्द्रा गया प्रदया मारे सिद्धि गुरय हरा फिर श्री विचि प्रवे अह